सृजित धातु में लीट लकार में कीत, कीत करने के लिए के, के बताया था किसको याद है देखना नहीं याद है क्या सृजित धातु के लीट लकार में पुगंत गुना नहीं होकर के पहले कीत हो गया यद्यपि पुगंत लघु पर सूत्र पर है लीट को कीत होने के पहले गुना हो जाएगा तो संयुक् हो जाएगा सर्ज तो असम लेट की तो नहीं लगेगा किसको याद है भाई भारतीय और किसको याद है नहीं तो भ्या न, बोला युद्ध पदे भ्य भय या भी या भ्यू क्या होगा तो भ्यू हो क्या क्या विसर्ग है हाँ तो क्या बोलना है दु दु दु हाँ लिखा है किसने लिखा नहीं है लिखा है याद है मतलब और किसने लिखा है क्या लिखा है बोलो अभी शुरू करते हुए बोलो फिर बोलो <laughs> और एक या बोले ये वार्तिक नहीं तो क्या होता सृजित धातु लिट लकार में अस लिट कित के अपे पुगंत लघुपद से सूत्र पर है जहाँ जहाँ असमवात लिटकित लगता है सर्वत्र पुगंत लघुपद से गुण प्राप्त होता है क्या छिछे धातु में पुगंत लघुपद से प्राप्त है और लिट लकार बनाते समय असंघात लिटकित लगता है यक्ष लगता है असम लिटकित लगा पुगंत लघुपद नहीं लगा और जहाँ पुगंत लगता है चित्त अति में वहाँ सर्वत्र असह कितना तो लगता है नहीं।, नहीं लगता है जितने पुगंत या तो पुगंत लाट, लाटे लौट में लग गया तो असमाली कितना तो ही लगा अन्यत्र, अन्यत्र, अन्यत्र लब्धावकाश हुए एकत्र समावेश विप्रतिशत तो वहाँ विप्रतिशत परम कार्यम पर कौन है किसके अपेय पर है अपेक्षा तो पर हो तो पहले सृज धातु का लीट लकार बनाते समय सम अग्र ए पहले पुगंतलु से गुण हो जाएगा तो स सर हो गया सर्ज सर्ज हो जाएगा तो संयुक्त आ गया आगे अष्ट याद लिट कित नहीं लग गया तो पहले गुण हो जाना चाहिए तो वहाँ विप्रति से परम कार्य पुगंत लघु से पर तो ये भारतीय लग गया पधे पधेभ्यो लेट कित्व गुणाद पूर्वभिप्रतिषेधन गुण होने के पहले कृत्य हो जाएगा पूर्वभिप्रतिषेधन तो कृत्य होने से आगे गुणा नहीं होता है धातु में एक सूत्र आया था सिच को करने के लिए किसके याद है किसका क्या? क्या है अभी क्या धातु चलेगा चाया। चायाने, ए, चायाने एक ची चयन चयन एक अंग कितने हैं दो है स्नु प्रत्यय के लंग कौन है ची या ई तीप प्रत्यय के लंग कौन हुए नु? सुनु हाँ चीनू दोनों मिलकर करके चीनू उसमें दोनों में सिद्धंतों को कौन है दोनों है तो दोनों को सार्वधा आधात्व सूत्रों से गुण प्राप्त है प्राप्त है हो जाएगा दोनों को गुण किसको होगा चीनु के ऊ को गुण होगा क्योंकि पर में पीत और स्नु प्रत्यय सार्वधात्व है किंतु अपित से गीतवत है इसलिए पे विधि गीत पत ची को गुणा नहीं होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा चिन्होती तो ची को गुण हो जाएगा क्यों नहीं होगा सार्वत और हो जाएगा था? तो स्नु को गुणा नहीं होगा नहीं होगा तो क्या रू बनेगा चिन्हो तो पर क्या रूप बनेगा चिन्नवंती चिन्नवंती बनेगा नु अग्र अंति ये कौन सी हो जाएगा क्या सुत्रा? क्या जरूरत है कौन सी इतने हाँ क्या सो अचे धातु भ्रवाम उभंग होता है उसके बाद करके उन्न वो यौन क्या रूप बनेगा बोलो सुर से कैसे चिन्हू होती क्या सूचलगा में आत्मनिपद में चिन्हु तय बने गया गुण नहीं होगा बोलो चिन्ह तय उत्तम पुष्प बोलो हम्म सबको पता चले पहले लोभ बोलते है पहले बिना लोभ बोलते हो क्या है बोलो ऐसे पता चलना चाहिए बोलो चिन्ए हो गया चिन्माए चिन्माये मतलब ये क्या बोला नहीं है हम्म ंदर बैठ नित्यानंदर बैठ जगह इधर है उधर बोलो नहीं बोल स टी तो। नहीं वाह क्या हुआ वही मही में नूह के उकार का लोप लोप होता एक में जाएगा तो हाल हो जाएगा तो हल हो जाएगा चेन बहे लोप नहीं होगा तो चेन वही मही आने पर भी इस प्रकार होगा लोप पक्ष में क्या बनेगा चेन्न मही रुको मैं पूछा नहीं लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा बोलो लोप हो जाएगा तो क्या मानगा चिन्ह में लोप नहीं होगा तो चिन्ह में जोर से बोलो पता चले भेद तो पता ठीक उच्चारण होता नहीं क्या बोलो चिन्ह में आगे बोलो कौन बोला बोलो पहले लोप पक्ष बोलना बोलो नहीं हुआ चिलमे कहा बोला था बोलो अर बोलो चिन में कहा से यार पहला है चिन्ह में उत्तम पर से में दूसरा रूप क्या बोलेंगे चिन्ह वह दूसरा चिन्ह वह चिन आगे चिन्ह महे चिन्ह महे चिन हाँ लीट लकार में ची ची अगे नल नल नीते है क्या सो तो लगे यार अचणित वृद्धि आगे सूत्र लग जाएगा विभाषा चेह अभ्यास पर से कुत्व लिटीच अभ्यास पर गो कु हो जाएगा कु को चिकाय हो जाएगा विकल्प से कहा क्या पर रहते लिट पर हो शन पर हो यहाँ लिटे ये चिकाय कुत्व नहीं होगा तो चिचायो क्या बनेगा चिकाय चिचायो अतुष पर क्या होगा ची ची अतुसो अन्न प्राप्त है यौन हो जाएगा एरन का यौन होगा एरन का चिकोण चिक्यून लेगा उसको अचीषण से ये प्राप्त होता है बाध करेगा ये को बात करने के लिए क्या बनेगा एरन का यौन हो जाएगा तो क्या बनेगा कुत्तव हो जाएगा तो पहले बनेगा चिक्केतु दूसरा रूप चिचेतु हो उसमें चिक्यु हो चिच हो चीठ तो सेठ अनेटे पता है अनिटे थल में ईट होगा है जी क्या बनेगा ईट पक्ष में गुण हो जाएगा अयादेश चिकुत्त नहीं होगा तो चिचाई नहीं होगा तो चिचे थे चिकु चिचे आगे हम पुष्प में वस में आ, इसको लेकर देखाओ तुम दोनों पखे क्या पर लेकर से देखाओ पीछे पहले परेशम रूप या मै किस पता चलेगा या या या हो गया हो गया कितने बनेगा और बनेगा चो पक्ष हाँ आत पद में बोलो चिक्के बनेगा चिच्चे बनेगा दोनों कुत्तो पक्ष पहले बोलो चिक्के चिक् वही किसने बना धो में क्या बनेंगा धो बनेगा हाँ कुत्तों जमा नहीं होगा चीची धूम पक्षे पहले धोम पक्षे पहले टवर का पहले टवर का कच तृतीय पहले हाँ ढम आगे ध्व ऐसा लूट लकार में ना नहीं क्यों नहीं होगा अनिटी ऐसा अनिटी का अंदर कोई आदेश है अनिती? है एकाच उपदेश अन्नदाता से अन्नदाता सूत्र से निषेध होगा मालूम नहीं <स्चिण> आ, किस सूत्र से हाँ निश्वन से ईट होगा कुत्तो के सूत्र से होगा क्या रूप बनेगा चेता <स्टो> और कुत्तो होगा तो ठीक है चेता बोलो चेता चेता चेता चेता चेता लिट बोलो चेती उत्तमपुर से बोलो लोट लकार में परसम पद बोलो अच्छा इसका आत्मनिपद रह गया चेत जे, चेता से बोलो चेता से आत्मनिपद बोलो चेष्यते लोटल कार्य में परिश्रम बद तू, हो तू चिन्ह में क्या सुत क्या सूत्र बोलो पूरा याद है क्या बोलो बोलो बोलो सो बोलो आत बोलो चिन्हुताम हा उसमें उत्तम पुरुष तीन में उकार चिन्नू में उकार है ना नहीं <थारे> <मतम्रा> ना यह पूरा क्या वही लुप्चा नहीं लगे गया क्यों नहीं लेगा हो जाता है हो गया लॉन्ग लो क्या बोलो और चिन्होत प्रशेन क्या बनेगा अचे नवम दिवचन में अचे नुव अतन पद में अचे नुत अचे नी बने उतम शुभराम दो, दो एक और दो बनेगा दो एक बनेगा एक बोलो बने विदेनिंग में क्या बनेगा जिसको जिस पूछेंगे बोलो बोलू चिया जी आप चिन्हित चिन्नु या चीनु या सती के चिन्हु या तो बनेगा क्या बनेगा बोलो या में किसने बोला हाँ फिर बोलो चिन्हु याद अत में श्यूट होगा चीनू स्यूट का ये रहेगा क्या मानेगा चेनवी तो बोलो तो, हम्म, असली तो, में परसिमपति में सूत्र क्या लगेगा विशेष अक्र दीर्घ होगा क्या रू बनेगा बोलो जिया, जिया, आत्म पद मेट होगा ना नहीं होगा गुण हो गया नहीं, नहीं, नहीं। कैसे पता चल जाए गुण नहीं ऐसे नहीं गुण होता है है शिष नहीं कित नहीं क्या नहीं इन लिंग से जापन से कित होता है क्या होगा गुण होगा गुना होगा कित नहीं किदाशीष नहीं किदाशीष क्या करता है तो कित से गुना होगा क्या है कहता है पर कहता है परसम कहा गया यासुट के तो होता है कहां गया के लिए थे क्या हाँ सूट नहीं तो गुण हो जाएगा हाँ किस उत्तर से गुण होगा क्या रू बनेगा आदेश प्रत्येक लगेगा बोलो चे सिस्टर धोम कितने बनेगा एक इन सी धो लगेगा इनत होंगे है क्या होंगे चे चे इन तोंगे है हाँ चे सी डोम बने आइ बन गया लूंग लकारिच होगा चिले लूँगी चिले स्विच स्विच को ही टिकी सत से होगा नहीं होगा सी को वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र हाँ क्या रूप बनेगा अचय सीत सी में ई कहा से आया कुछ हाँ क्या रूप बनेगा अचय सीत ताम में क्या बनेगा अचय टाम बोलो अच्छे शीत आतन पद मीट होगा नहीं गुण होगा होगा कितने नहीं सीजी हाँ अच्छे स्ट बनेगा क्या बनेगा बोलो अच्छे ढम किसने न बोला स स रहे क्या बनी गया ढम ढम अचे ढम लिंक में रही पारिश्रम बनेगा गुण होगा इट क्यारू बनीगा बोलो पद में में क्या बनेगा दम अच्छे हुआ हम्म आगे धातु स्त्री आच्छादने धनी के की इति की सूत्र से सूत्र लगेगा क्या तो सूत्र <स्णुल्णा> सूत्र से कैसे होगा होगा स्त्री स्त्री धातु आगे तीप करते क्या स्नू स्नू होने पर गुणा किस होगा स्त्री के डी को गुणा स्नू के ऊपर होगा किस सूत्र से हा स्त्री क्या के के तो करने के लिए कोई है क्या तो क्या रूप बनेगा त्रिनोती क्या बनेगा हाँ तस बने हाँ, में क्या बनेगा वहां हो जाएगा हाँ अंति में त्रिनवंती आगे बोलो त्रिनोसी कैसा तो गया वहां तो होगा किस पक्ष में पक्ष में लोप नहीं होगा तो हा फिर बोलो त्रिणमी आतन पद में बोलो त्रिनुते कार में स्त्री धातु है स्त्री स्त्री नलादी से ऐसा लगता था यहां सूत्र लग गया सर पूर्वाह खय सर पूर्व यश हम ते सर पूर्वाह जिसके पहले सर हो सर में कौन कौन बने हैं बन है शार शार शार तीन पर हो पर खय बनना क्षय में क्या क्या बने हैं हाँ कितने बने है दस ये क्षय प्रत्याहार में आने वाले कोई वर्ण हो उसके पहले यदि सर है तो सूत लगेगा अभ्यास सर पूर्वा क्षय शिष्यंत अन्य हलो लुप्यंते सर पूर्वक क्षय हो तो रहेगा अर्थात स्त्री था तो स्त्री स्त्री नल है स्त्री में पर में पहले स है सर में आएगा दूसरा पन्ने क्या है तय तो में आएगा सर पूर्व क्षय है तो सर्वपूर्वक क्षय रहेगा अर्थात त तो रहेगा असौलो हो जाएगा व्रत होकर के सौरभ सौलोभ हो जाएगा क्या अभ्यास में रहेगा तो तस्त्री तो अगर नल तो आ? स्त्री चुणित वृद्धि है तस्तार बनेगा क्या बनेगा तस्तार अतुष आने पर त्री अतुष अतुष की सूत्र है तो सार्वत अ नहीं सार्वत अगर रूप देख रो बो नहीं है गुण है क्या हाँ क्या सूत्र से गुण होगा संयुक्ति गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा तस्तु क्या बनेगा आगे क्या बनेगा हाँ धातु स्त्री था तो सेठ अनिटी रिकारंत धातु अनिटी क्रादिनियम से हो जाएगा क्यों ना ऋदांत के निशाया करा दिन में कृषि जो है उनको छोड़ करके उसमें स्त्री नहीं में सीट हो करा दिन में निषेध करने के और विकल्प करने की सूत्र तो अच्छा तो लग जाएगा ऋतु भरदा लगेगा ऋतु भारदास नहीं होगा तो नहीं होगा थल में ईट नहीं होगा तो रूप क्या मानेगा तस्तर धातु आदि में है कृष्ण बोलो सूत्र बोलो नहीं नहीं है तो रित संवाद से गुणा हो जाएगा थर है गुणा तो होगा क्यार बनेगा तस्तर थ बनेगा इट होगा क्या बनेगा तस्तर थ में तस्तर आगे तस्तर उत्तम पुरुष में तस्तार तस्तर में से होगा क्यों क्रादी आठ में नहीं आया कराद में सीट हो जाएगा ये ऋतुभाष से थल के लिए थल के ने। लिए अच्छा तो बाकी ईट हो जाएगा होगा और गुना होगा किसूत गुण होगा क्या रूप नहीं आप बोलो रू बोलो तस्तार आत्मनिपद में चले गया आत्मनिपद आत पद में सर पूरा लगेगा अभ्यास में क्या रहेगा तस्त्री ए एटर स्तर जोर ए है गुण होगा आतंक पद में कि सूत्र से अरे तस्म तो क्या रूप बनेगा तस्तर है बोलो सरल है कोई सब बोले तस्तरी धोए तस्तरी धोए दोनों बार धोए पहले धोए बोल भी दूसरी बार भी से वाइट होगा नहीं होता था हो से जाएगा सेम क्या बनेगा तस्तरी से आगे बोलो है क्या तस्तरी तस्तरी से आगे तस्तर आते थे क्या है तस्तरी धुए ना धोए पहले फिर बोलो तस्तरी से से तस्तरे तस्तरे हाँ लूट में लकारु क्या है स्त्री ऐसे आते न गुना होगा किस से बोलो जोर से बोलो पता चलेगा क्या ठीक क्या बोलते हैं नहीं खाली मुख लेने से नहीं क्या बोलो ठीक से स्तरता स्तरता से लेट लकार मीठ होगा क्या है? क्या सूत्र गुना होगा क्या बनेगा स्तरी बोलो पद में लोट लकार में क्या बने या तीनो तु बोलो क्या बोलो स्त्रीणु या स्त्री न आत्मनिपद में स्त्रीणुताम स्त्रीण वे त्रीण वै एक एक रुपया दो तो हा लंगल पर मधे क्या मैं गिर नोल कितने रुपये बना बस बस बस मैं में से दो बढ़ेगा हाँ आतन बद बोलो अस्त्री नु तो अस्त्र अस्त्र है नू है ना फिर बोलो अस्त्र बंद कर सरल क्या बन स्त्री स्त्री नु या तो बोलो में बोलो परसम आश्रलिंग में गुण करने के सूत्र आया था गुण संद्य हो क्या है के से गुण हो तो जाएगा तो बन जाएगा क्या बनेगा बोलो आशिलिंग में धातु क्या है स्त्री पर हो गया क्या अपन पद चलेगा स्त्री धातु सेठ अनिट है उट होगा स्त्री स्यूट तुट है सत लगेगा ऋतश संयोगे ऋदंता संयोगा देदंत हो संयुवादे हो तो लिंग सिच को ईट हो जाएगा यहाँ लिंग या ईट हो जाएगा विकल्प से जब ईट हो जाएगा स्त्री ईट हो जाएगा सीट को गुण हो जाएगा गुण होगा क्या सूत्र क्या रूप बनेगा स्तरिशिष्ट ये ही पक्ष में किस पक्ष में हो ईट पक्ष में बोलो रूपा स्तर शिष्ट ध्वमे दूर बने गया सिद्धम के पहले पर है के पर स्तरी इन तो ये किस पक्ष में है? जब ईट हुआ ईट विकल्प करने वाले क्या सूत्र है तो दूसरे पक्ष में ईट नहीं होगा स्त्री सूट सूट स्त्री तो। को गुणों करने के लिए क्या सूत्र सार्वतार्ध तो प्राप्त नहीं प्राप्त है खाली रूप देकर सीधा मना करना नहीं सार्वतार्ध तो प्राप्त है और तो कौन करेगा हैं उच्च निषेध करेगा हम कौन करेगा ये गुण को कैसे कि हुआ लिंग सूचा नहीं हल्प लिंग सूचे कहता है ये उच्च कह रिदंत से पर क्या सूत्र उच्च रि का पंचम्त तो से उच्च क्या सूत्र हो जाएगा पर क्या बनेगा स्त्री श्रिष्ट क्या बनेगा पूरा में गुण कहीं होगा ईट कहीं होगा ईट वाला हो गया अभी बोल रूपो स्त्री श्रिष्ट धोम में लगया नहीं, नहीं लगे। नहीं लगया? लगेगा।, तो लगेगा नहीं न सिद्धम्म लगेगा लगेगा तो क्या रू बनेगा त्रषि ढम विभाज लगेगा क्या रू बनेगा धो में त्रिषि ढम हाँ यह हो गया अशिल हो गया आगे लूंग लकार में लूंग लकार में परसम में परसम पद में अस्त्री सिच ईट गुण ईट होगा ना नहीं परसम में ये जो ईट विकल्प किया आत्मनिपद में इसे उस पक्ष में नहीं होगा नहीं होगा तो क्या बनेगा अस्त्री सिचि ईट तो सिचि वृद्धि परिश्रम से वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा अस्तारिथ क्या बनेगा अस्तार। आगे बोलो हां। हां। ये रूप नहीं दिया क्या ये तो हो गया स्तर शिष्ट हो गया अरे पर रूप नहीं दिया क्यों ना दिया अस्तार्षित बनेगा अस्तारित शिचि पर सीट हो जाएगा अशिषित ईट है अस्तारित अस्तार, अस्तार, अस्तार बोलो अस्तित ये आत्मने पद्य में विकल्प से ईट होगा रित समय ईट होगा ईट पक्ष में इट गुण हो जाएगा रूप बनेगा अस्तरिष्ट क्या बनेगा अस्तर बोलो दो बने आस्तरी द्वाम आस्तरी द्वाम। आस्तरी सी अब यह हो गया ईट पक्ष में हो गया ईट जब होगा अस्त्र सृच तो उस चषित से गुणन नहीं होगा ह्रस्वा दंगा सृच का लुप हो जाएगा अस्त्रित तो बोलो क्या हुआ अस्त्री भास्त्री ढ तृतीय क्या बनेगा अस्त्री ढ्व लिंग यह हो गया इसका लिंग लकार में इट होगा किस सूत्र से परेशमपद हो होगा तुम पद में पर बोलो अस्तरी श पद में पुस्तक बंद करो त्री अच्छा धातु में लीट लकर में गुण करने वाले आशलिंग में गुण करने वाले ईट करने वाले दो शुत्र, तीन सूत्र तीन सूत्र देखो कौन सूत्र क्या करता है चार सूत्र है लीट में गुण करने वाले आसने में गुण करने वाले ईट करने वाले ऐसे तीन सूत्र आए तीन सूत्र लिखो उसका कार्य लिखो लीट लिखा कहाँ रुको है कितने लिखा है अरविंद एक दो और कितने? एक में नहीं अब देखो आ, लीट लकार में गुण करने के लिए कोई सूत्र है मैडम रित गुण लिखा है आपने हेलो अभी तो क्यों बैठा है सैदे धातु के स्थान पर गुण हो कहाँ <laughs> ये क्या लिया किट किट पर उन्हें गुण होता है ये सूत्र से लीटिंग कहाँ लिखा है हाँ ये तो लीट अकारा सूत्र सूत्रता क्या है रितस् समय गुण और अशली में गुण करने के लिए क्या सूत्र गुणवत्ती संवाद्य हो और एक ये रित संवाद के धातु सूत्र है वो तो क्या करेगा कि विकल्प करेगा विकल्प से करता लिंग सी ची को अभी धू क्या धातु है ये पूरा हो गया था ना स्त्री धातु धुआं कंपनी धुआँ कंपनी उभय पर तीप स्नु गुण किस सूत्र से गुण होता है तो धुनोती बने क्या बनेगा धुनौती आगे बोलो धुनौती धुनु बंधु में क्या सत्या आत बोला इन लीट लकार में दूधाल अच्छी तीवृति दूधा हो बने का बोलो दुधाव। दूधा वो अतमें क्या हुआ उभंग हुआ उसके बाद करके यही होगा एर नहीं कहा इगन तो कार वो सूप लगे नहीं सूप नहीं हाँ क्या बनेगा फिर दूध बोलो दुधाव।, दुधाव।, दुधाव। आ यहाँ धातु धुएँ धातु विकल्प सीठ हो गया क्या सूत्र सरती दुई उदित विकल्प सीठ होने से थल में भी विकल्प हो गया व म आने पर सूत्र लगेगा श्री कह कि सिंह एकाच उगताच गीत कितो ऋण श्रीया अलग है और एकाच उगंत हो एक ही रात अच वाला एक उगंत हो गीत कीत को ईंट नहीं होगा तो धुएँ धातु एकाच है एक वाला है उगंत है तो एकाच उगंत से ईंट निषेध हो जाएगा गीत कीत पर हो तो थल में तो कित नहीं है किंतु वस वस में कीत है किस तरह से हाँ कितु होने पर निषेध होगा किंतु ये सूत्र स्वरतीश्रुति सूत्र निकालो नंबर देखो ये सात दो ग्यारह है तो स्त्री को कितने की अच्छा पर है स्वरतीश्रुति पर होने पर वही होना चाहिए विकल्प होना चाहिए श्री को कितने निषेध नहीं करना चाहिए परम अभी स्वरतादि विकल्पम बाधित्वा शरतीश्रुति सूत्र से विकल्प प्राप्त है उसको पर होने पर भी ये सूत्र उसको बात करेगा क्यों बात करेगा पुरोस्ताद प्रतिषेध कांड आरंभ सामर्थ्य सामर्थ्याद ये प्रतिषेध कांड प्रतिषेध प्रकरण अष्टाध्यायी में पहले किया है पहले प्रतिषेध कांड आरंभ नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा प्रतिषेध कांड प्रतिषेध प्रकरण आरंभ सामर्थ्य से श्री कितु उसको बाध करेगा अनैन निषेध प्राप्ति अनैन किया न श्री के कितने सूत्र से गीत होने पर ईट निषेध हो जाएगा निषेध होने पर प्राप्त होने पर फिर क्राधिनियम नित्यम इट क्राधिनियम से नित्य ईट होगा वशमश में नित्य ईट होगा विकल्प होगा अथाल में विकल्प वहाँ क्योंकि श्री को कितने निषेध नहीं करेगा तो शरत से विकल्प होगा अरे वशमश में विकल्प सीट होगा ए नित्य होगा आत्मनिपद्य में स्त्री को कितने लगेगा कहीं कहाँ लगेगा सार्वत्र कित है कितने उनसे जहाँ प्राप्त है निश्चित करेगा फिर कैसे होगा क्रा अधिनियम से नित्य हिठ होगा आत्वन पद कहाँ विकल्प होगा नहीं होगा और नित्य कहाँ होगा सोजा मतलब हाँ और परसम में विकल्प कहाँ होगा थल में और नित्य कहाँ होगा हाँ ये बोलो फिर ही बोलो दुधाव हत दूध वे धुआ महीने पर क्या है दो धुब व कार अंत है इन अंत इस पर विभाषित लग जाए दूध इट दुधु धुवे लूट लकार में ईट होगा विकल्प या नित्य होगा हाँ ईट पक्ष में गुण होगा गुण होगा तो, तो गुना क्या रूप बनेगा धाविता ईट नहीं होगा तो गुण होगा क्या बनेगा धोता लीट लकार में ईट होगा क्या किस सूत्र से स्वरती सूत्र से विकल्प होगा ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा धविष्यति ईट नहीं होगा तो ये परस्म पद हो आत्मनिपद में धविष्य धोष्यते लूट लकार का आत्मनि पद बोलो मध्यम पुरुष से लूट लकार का हो गया धोता से हां लीट लकार उत्तम तो तो पुरुष बोलो पर्श्पति में मध्यम तो पुरुष हाँ, बोला आत्मनिपद हाँ? तो में से हाँ कहाँ बोला मैं तो मध्यम पुरुष बोला पुषात प्रथम पुष बोलो पार्षुपद में लोट लकार में परेश बोलो ध्वनवंत किसने बोला ध्वनवंतु हा तीन रूप में ऊ कहा है धुनु में नू में ऊ कहा है वो है क्या न हलन तो हुआ धुन बानी बनेगा क्या बनेगा रस रीर्घ रसोई बोलो ठीक से धु न बानी हम्म आत बोलो धुनुता लंग लकार पुरुष लेकर देखा ये से कोई क्या ले दोनों हम्म बाबू कहा थे हुई क्या क्या अधू नवम लिखा है अधू नवम आगे बाब कहा आएगा नु हे आगे ब है, बाबू कहाँ से आएगा अधू नु, नु बच्च लोपस्या तो लो क्या क्या बराबर नहीं, बराबर okay, बराबर दोनों <laughs> बराबर है ना क्या हाँ आ तोने पद बोलो अधून अध बोलो फिर अधू नुत क्या माने गया उत्तम पुरुष में अधू न पुरा है अधा पुराया नहीं क्या है न पुरा है ना नहीं मतलब सी बस उतना देना पुरा है ना दे पीती गुण है अधू नवम यहाँ क्या है अधू अध क्या है अधो नवी और वही में क्या बनेगा देर जल्दी नहीं, नहीं बोलो एक दीवार बोलने क्या होगा क्या बनेगा एक के पास ये लोक होगा अधुन वही वही में क्या बनेगा हाँ बिदिले में परसम क्या बनेगा धू दीर्घ रसों के सूत्र से होगा दीर्घ रहिया नू दीर्घ कि सूत्र से होगा नहीं होगा अक्कू तो तो नहीं लगेगा सर्व तो पर में नहीं हाँ क्या रूप बने क्या धुनु याद बोलो धुनवा बोल तो नु धुनवा ऐसा धुन है क्या बोलो धु याद सक नहीं यासुट का, प्रया माने क्या बनेगा? तो, क्या माने तो. बोलो सिले में क्या बनेगा परसम पति में दो तो या तो दूध दीर्घ होगा गया रसो रहेगा दीर्घ होगा हो गई रसोड़ नहीं होगा क्या बनेगा बोलो क्या मानेगा होगा। नित्य होगा इट नहीं होगा तो क्या मानेगा गुणा किस पक्ष में होगा पक्ष में का पक्ष में दोनों पक्ष में असली में कितने गीत है होता होता अतन पद कित नहीं तुम तो गीत नहीं होगा तो देखो धातु होगा कैसे होता है क्या है तो कितने नहीं करेगा हाँ तो गुणा हो जाएगा ईट किस पक्ष में ईट के अभाव पक्ष में गुण हो जाएगा ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा बोलो ये रुक जाओ में क्या बनेगा दो बनेगा तो तो तो तो पहले तो पहले फिर अभी ईट का मध्यम पुरुष से में क्या सत लगेगा निश्चितन लगे या। पहले तो हमें क्या लगा था सूत्र हाँ लूंग लकारे में परेशम पद बनेगा हाँ सिंच होगा सिंच होने के बाद तो गुण वृद्धि करने वाले कोई सूत्र है सिंची वृद्धि परेशम सु परिसम पद में लगे ना परिसम पद होगी उसको निश्चित करने वाले कोई सूत्र है वृद्धि करने पर क्या बनेगा धो अगे सिच है अभी ईट होगा ना नहीं होगा किस सूत्र से पहले शरती सूत्र से नित्य प्राप्त था ना नहीं शरत से विकल्प प्राप्त था उसको कौन बात करेगा परसम प्रति में ईट होगा नित्य विकल्प क्या रूप बनेगा होने के बाद आदेश होगा अध क्या सूत्र से होता है हाँ द्वितीय रूप क्या बनेगा द्वितीय रूप ना दिवेचन में क्या बनेगा आगे आगे बोलो जब नहीं होगा क्या बनेगा नहीं तो होगा विकल्प नहीं आत्वन पद में विकल्प होगा विकल्प होगा नित्य नहीं होगा हाँ तू शुद्ध परस में पद पद में नित्य होगा विकल्प होगा हैं नित्य किसने बताया पद में विकल्प होगा ईट पक्ष में क्या बनेगा अध गुण होगा क्या गुण होगा जब ईट नहीं होगा क्या बनेगा गुण होगा हाँ बोलो में दो बनेगा किस पक्ष में सीज का श्रवण होगा धोम पक्ष में धम पक्ष में नहीं होगा क्या रो बनेगा अध अभी जब ईट नहीं होगा मध्यम पुरुष बोलो क्या अध बोलो लिंग लकार में आप में नहीं बनेगा में बनेगा इट होगा ना नहीं नित्य विकल्प परसम में जब इट करेंगे गुना होगा इट नहीं होगा तो गुना होगा अभी ये रूप लिखा है क्या लिखा है तो क्या परिचय करेंगे हाँ ये उत्तम पुरुष रूप लिख कर देखा नहीं मध्यमपुर से एक उत्तम उत्तरपुर से एक होजन केवल लेकर देख मध्यमपुर से एक हो चेन जितने रूप बनेगे उत्तमपुर से एक होते बनेगे जितने रूप बनेगे मध्यमपुर से एक वचन लिंग लकार लिंग लकारपुर से एक होचन उत्तमपुर से कौचन जितने रूप बनेगे जितने धातु नहीं केवल दुह धातु सब लकार नहीं केवल लिंग लकार उत्तम पुरुष में लिखा मध्यम उत्तम मध्यम पुरुष पुरुष उत्तम के क्या प्रश्न कहा था परशमी दातो ने कहा था कि जितने रू बने अभी सब होने के बाद पूछते क्या लिखा ना समय क्या बनेगा अधोष्य और उत्तम में अधविषम क्या बनेगा उत्तम पुरुष हो गया ये रूप बन गया धुए क